संक्षिप्त महाभारत अनुशासन पर्व शाद्ध में देने देने योग्य तथा नरक एवं सर्ग देने वाले कर्मों का विवेचन त्याज्योगेष्ठ ने कहा पितामह देवता और ऋषियों ने श्राद्ध के समय देव यज्ञ में तथा पितृ यज्ञ में जिस जिस कार्य का विधान किया है वह मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ भीष्म जी ने कहा बेटा मनुष्य को चाहिए कि स्नान आदि से पवित्र होकर मांगलिक कार्य संपन्न करके बड़े यत्न के साथ पूर्वाह में देव संबंधी कार्य अपराह में कार्य और पितन्न में मनुष्यों के कार्य अतिथि सत्कार आदि करे असमय का दान राक्षसों का भाग माना गया है जिस भोज पदार्थ को किसी ने लांग दिया हो चाट लिया हो जो लड़ाई झगड़ा करके तैयार किया गया हो अथवा जिस पर रजसोला स्त्री की दृष्टि पड़ी हो वह भी राक्षसों का ही भाग है जिसके लिए लोगों में ढिढोरा पीटा गया हो जिसे व्रतहीन मनुष्य ने भोजन किया हो जिस अन्न को कुत्ते ने छू लिया हो अथवा जिस पर उसकी दृष्टि पड़ी हो जिसमें केस या कीड़े गिर गए हो जो छीक या आंसू से दूषित हो गया हो अथवा जो तिरस्कार पूर्वक दिया गया हो वह अन्न भी राक्षसों का ही भाग है मंत्र ज्ञान से रहित तथा दुराचारी उपभोग में लाया हुआ जो अन्न है उसे फिर राक्षसी भोजन ही समझना चाहिए राजन मंत्र और विधि से हीन श्राध का अन्न घी की आहुति दिए बिना भोजन के लिए सामने रखा हुआ अन्न तथा तो जिसमें से पहले दुराचारी मनुष्यों को जिमा दिया गया हो वह अन्य भी राक्षसों का ही भाग माना गया है इस प्रकार जो भाग राक्षसों को प्राप्त होते हैं उनका वर्णन किया गया अब दान के योग्य ब्राह्मण की परीक्षा करने के विषय में कुछ कहता हूं उसे सुनो जो ब्राह्मण पतित जड़ या उन्मत्त हो गए हों वे देव कार्य या पितृ कार्य में निमंत्रण पाने के अधिकारी नहीं है जिसके वजन में सफेद दाग हो जो कोढ़ी नपुंसक राजेदिक और मृगी का रोगी तथा अंधा हो उसे फिर श्राद्ध में नहीं बुलाना चाहिए। वैद्य, पुजारी, पाखंडी, बुलाखंडी बेचने वाले गाने बजाने और नाचने वाले खेल कूद कर तमाशा दिखाने वाले बकवादी पहलवान शूद्रो का यज्ञ कराने वाले शूद्रों को पढ़ाने तथा शिष्य बनाने वाले ब्राह्मण श्राद्ध में निमंत्रण देने योग्य नहीं है वेतन लेकर वेद पढ़ाने वाले और वृत्ति लेकर वेद पढ़ाने वाले ब्राह्मण भी श्राद्ध के योग्य नहीं है क्योंकि वे वेद को बेचने वाले हैं जो पहले समाज का अगुवा रहा हो और पीछे उसने शुद्ध जाति की स्त्री से विवाह कर लिया हो वह ब्राह्मण संपूर्ण विद्याओं का ज्ञाता होने पर भी श्राद्ध में बुलाने योग्य नहीं है अग्निहोत्र न करने वाले मुर्दा ढोने वाले चोरी करने वाले पतित अपरिचित गांवों के मुखिया तथा पुत्रिका धर्म के अर्थात जब कोई अपनी कन्या को इस दर्श पर ब्याहता है कि इससे जो पहला पुत्र होगा उसे मैं गोद ले लूंगा और अपना पुत्र मानूंगा तो उसे पुत्रिका धर्म के अनुसार विवाह कहते हैं इस नियम से प्राप्त होने वाला पुत्र श्राद्ध भोजन का अधिकारी नहीं है ना, नाना के घर में रहने वाले ब्राह्मण भी श्राद्ध में भोजन करने के अधिकारी नहीं हैं, जो ब्राह्मण कर्ज या ब्याज लेकर तथा प्राणियों को बेचकर कर जीविका चलाता हो जो स्त्री के अधीन रहता हो वेश्या का पति हो और संध्या बंदन न करता हो उसे भी श्राद्ध में निमंत्रण नहीं देना चाहिए राजन देवयज्ञ और श्राद्ध में वर्जित ब्राह्मण का उल्लेख हो चुका अब दान देने और लेने वाले ऐसे पुरुषों का वर्णन करता हूं, जो श्राद्ध में निषिद्ध होने पर भी किसी विशेष गुण के कारण अनुग्रह हैं उनके विषय में सुनो, जो ब्राह्मण खेती से जीविका चलाते हुए भी व्रत का पालन करने वाले सद्गुण संपन्न क्रियानिष्ठ और गायत्री मंत्र के ज्ञाता हों उन्हें श्राद्ध में निमंत्रण दिया जा सकता है जो युद्ध में छात्र धर्म का पालन करता हुआ भी कुलीन हो, हो, अग्निहोत्र करता एक गांव का रहने वाला हो चोरी न करता हो तथा अतिथि सत्कार में हो, उसे भी निमंत्रण देना चाहिए। जो तीनों समय गायत्री का जप करता है से जीविका चलाता है क्रियानिष्ठ है जो सवेरे धनी और शाम को गरीब तथा शाम को धनी और सवेरे गरीब हो जाता है किसी जीव की हिंसा नहीं करता तथा जिसमे दोषो की कमी है उसे में में भोजन कराया जा सकता है, है, है। जो व्यर्थ तर्क वितर्क न करने वाला वाला और योग्य योग्य स्थान से भिक्षा लेने वह निमंत्रण देने है। जिसने पहले कठोर कर्म करके धन का संग्रह किया हो किंतु पीछे अतिथि सेवा का व्रत धारण कर लिया हो वह श्राद्ध में सम्मिलित करने योग्य हो जाता है जो धन बेच धन वेद बेचकर या स्त्री की कमाई से प्राप्त हुआ हो अथवा जो लोगों के सामने दीनता दिखाकर मांग लाया गया हो वह श्राद्ध में ब्राह्मण को देने योग्य नहीं है जो ब्राह्मण श्राद्ध समाप्त होने पर अस्तु स्वधा आदि उचित वाक्यों का प्रयोग नहीं करता उसे गौ की झूठी शपथ खाने का पाप लगता है ब्राह्मण के यहाँ श्राद्ध समाप्त होने पर अस्तुस्वधा इस वाक्य का उच्चारण करने पर पितरों को प्रसन्नता होती है छत्र के यहाँ समाप्ति में पितर हो जाएं इस वाक्य का उच्चारण करना चाहिए और वैश्य के घर अक्षय श्राद्ध का दान अक्षय हो कहना चाहिए इसी तरह जब ब्राह्मण के यहाँ देव कार्य होता हो तो उसमें ओंकार सहित पुण्यावाचन का विधान है अर्थात ओम पुण्याहम पुण्याहम का उच्चारण करें क्षत्रिय के यहाँ ओंकार रहित पुण्याहवाचन की विधि है अर्थात केवलम पुण्याहम का उच्चारण करें तथा तो वैश्य के घर देव कार्य में देवता प्रियंताम देवता प्रसन्न हो इस वाक्य का प्रयोग करें अब क्रमशः तीनों वर्णों के कर्मानुष्ठान की, कर्मा की विधि सुनो ब्राह्मण क्षत्रि तथा तो वैश्य इन तीनों वर्णों के जात कर्मादि संस्कार वैदिक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक कराने चाहिए उपनयन के समय ब्राह्मण को मूंज की छत्री को प्रत्यंचा की और वैश्य को बलवद्ध एक प्रकार के तृण की मेखला धारण करनी चाहिए अब दाता और दान देने वाले के धर्म अधर्म का वर्णन सुनो ब्राह्मण को झूठ बोलने पर जितना पाप लगता है उससे चौगुना छत्री को और आठ गुना वैश्य को लगता है यदि किसी ब्राह्मण ने पहले से ही श्राद्ध का निमंत्रण दे रखा हो तो निमंत्रित ब्राह्मण को दूसरी जगह जाकर भोजन नहीं करना चाहिए यदि करता है तो उसको छोटा समझा जाता है और उसे पशु हिंसा का पाप लगता है इसी प्रकार यदि उसे किसी छत्री या वैश्य ने पहले से निमंत्रण दे रखा हो और वह कहीं अन्यत्र जाकर भोजन कर ले तो छोटा समझा जाने के साथ ही वह पशु हिंसा के आधे पाप का भागी होता है राजन जो ब्राह्मण तीनों वर्णों के यहाँ देव यज्ञ अथवा श्राद्ध में स्नान किए बिना ही भोजन करता है अथवा जो जानबूझकर अपने घर में अशोच रहते हुए भी दूसरे के अपने हाँ घर का अन्न ग्रहण करता है उसको गौ की झूठी शपथ खाने का पाप लगता है जो किसी काम का बहाना करके दूसरों से धन मांगते हैं उन्हें झूठ बोलने का पाप होता है जो ब्राह्मण क्षत्रिय अथवा वैश्य वेद व्रत का पालन न करने वाले ब्राह्मणों को श्राद्ध में मंत्रोच्चारण पूर्वक अन्न परोसता है उसे भी गाय की झूठी शपथ खाने का पाप लगता है युधिष्ठिर ने पूछा पितामह, देव यज्ञ अथवा श्राद्ध कर्म में जो दान दिया जाता है वह कैसे पुरुषों को देने से महान फल की प्राप्ति कराने वाला होता है विष्णु कहा युधिष्ठिर जैसे किसान वर्षा की बाट जोड़ता रहता है उसी प्रकार जिनके घरों की स्त्रियां अपने स्वामी की जूठन पाने के लिए प्रतीक्षा करती रहती है उनको तुम अवश्य भोजन कराना। जो सदाचारी हो भोजन न मिलने के कारण दुर्बल हो गए हो तथा जिनकी जीविका क्षीण हो गई हो ऐसे लोग यदि याचक होकर आते हैं तो उन्हें दिया हुआ दान महान फल की प्राप्ति कराने वाला होता है जो सदाचार के भक्त हैं जिनके घर में सदाचार का ही पालन होता है जो सदाचार को ही बल और सदाचार को ही परलोक में सहारा देने वाला मानते हैं तथा विशेष आवश्यकता पड़ने पर ही याचना करते हैं उनको दान देने से महान फल होता है चोर और शत्रुओं के भय से पीड़ित होकर जो केवल भोजन की याचना करने के लिए आते हैं जिनके मन में किसी तरह का कपट नहीं है तथा अत्यंत दरिद्र होने के कारण जिनके हाथ पर अन्न आते ही उनके भूखे हुए बच्चे मुझे दो मुझे दो कहने कहते हुए को दौड़ते हैं ऐसे लोगों को दान देने से महान फल होता है देश में विप्लव होने के समय जिनके धन और स्त्रियां छीन गई हो ऐसे ब्राह्मण यदि धन की याचना के लिए आवे तो उन्हें देने से महान पुण्य होता है जो व्रत और नियम में लगे हुए ब्राह्मण व्रत के उद्यापन के लिए धन चाहते हो तथा जो पाखंडियों के धर्म से दूर रहकर अन्न न मिलने के कारण दुर्बल एवं निर्धन हो गए हों, ऐसे ब्राह्मणों को भी धन देने से बड़ा भारी होता है। होने पर भी खाने के लिए अन्न मात्र चाहते हो तथा जो तपस्वी और तपस्वियों के लिए ढीख मांगने वाले हों ऐसे याचकों को जो कुछ दिया जाए उसका महान फल होता है युधिष्ठिर किनको दान देने से महान फल की प्राप्ति होती है यह विषय मैंने तुम्हें सुना दिया अब जिस कर्म से मनुष्य को नरक या स्वर्ग में जाना होता है उसे सुनो जो मनुष्य गुरु को लाभ पहुंचाने अथवा किसी को भय से मुक्त करने के अतिरिक्त और किसी उद्देश्य से झूठ बोलते हैं वे नरक में पड़ते हैं दूसरों की स्त्री चुराने वाले पराई स्त्री का सतित्व नष्ट करने वाले दूध बनकर पर को दूसरों से मिलाने वाले दूसरों के धन को हड़पने या नष्ट करने वाले और दूसरों के चुगली खाने वाले मनुष्यों को भी नरक में गिरना पड़ता है जो पौसलों धर्मशालाओं फूलों और दूसरों के घरों को नष्ट करते हैं जो अनाथ बूढ़ी तरुणी बालिका भयभीत और तपस्विनी स्त्रियों को धोखे में डालते हैं तथा जो दूसरों की जीविका नष्ट करते हैं। घर उजारते पति पत्नी में बिछोह डालते मित्रों में विरोध पैदा कराते और किसी की आशा भंग करते हैं वे भी नरकगामी होते हैं चुंगली खाने वाले कुल या धर्म की मर्यादा नष्ट करने वाले दूसरों की जीविका पर गुजारा करने वाले मित्रों द्वारा किए गए उपकार को फुला देने वाले पाखंडी निंदक धार्मिक नियमों के विरोधी तथा एक बार संन्यास लेकर फिर गृहस्थ आश्रम में लौट आने वाले भी नरक में पड़ते हैं जिनका व्यवहार सबके विरुद्ध पड़ता है जो है। जो लाभ और और वृद्धि में में विषम दृष्टि रखते हैं, दूध का काम करते और किसी मनुष्य की परक करने असमर्थ होते हैं जिनकी सदा जीव हिंसा में प्रवृत्ति होती है तथा जो वेतन पर रखे हुए परिश्रमी नौकर को कुछ देने की आशा देकर और देने का समय नियत करके उसके पहले ही भेद भेद नीति के द्वारा उसे मालिक के यहाँ से निकलवा देते हैं उन्हें नरक में जाना पड़ता है जो पितरों और देवताओं की पूजा का त्याग करके अग्नि में आहुति दिए बिना ही अतिथि तथा स्त्री बच्चों से पहले ही भोजन कर लेते हैं जो वेद बेचते वेदों की निंदा करते आश्रम मर्यादा के बाहर रहते वेद विरुद्ध कार्य करते अधर्म से जीविका चलाते केस विश्व और दूध की बिक्री करते ब्राह्मण गौ तथा कन्याओं के कार्य में विघ्न डालते हथियार बेचते धनुष उत्मा बनाते तथा जो पत्थर रखकर काटे बिछाकर और गड्ढे खोदकर रास्ता रोकते हैं वे भी नरक गामी होते हैं जो शुद्ध हृदय वाले अध्यापकों मृत्यों धृत्यों और भक्तों का त्याग कर देते हैं जो बैलों को कुटवाते बढ़िया करते नाथते और पशुओं को कटघरे में बंद करते हैं जो राजा होकर भी प्रजा की रक्षा नहीं करते और उसकी आमदनी के छठे भाग को लगान के रूप में लूटते जाते हैं जो क्षमाशील जितेंद्रीय विद्वान तथा बहुत दिनों से अपने साथ रहने वाले पुरुषों को काम निकल जाने पर त्याग देते हैं तथा जो बच्चे बूढ़े और नौकरों को दिए बिना ही पहले स्वयं भोजन कर लेते हैं उन्हें भी नरक में जाना पड़ता है। और सत्य के द्वारा धर्म का अनुसरण करते हैं गुरु शुश्रूषा और तपस्या पूर्वक विद्या अध्ययन करके प्रतिग्रह से राग नहीं रखते जिनके प्रयत्न से मनुष्य भय पाप बाधा दरिद्रता तथा रोग से छुटकारा पा जाते हैं जो क्षमावान धीर धर्मकार में उत्साह रखने वाले और मांगलिक अत्याचार से संपन्न है तथा जो मधु मांस मदिरा और पर से दूर रहते और आश्रम कुल धर्म देश तथा नगरों की रक्षा करते हैं वे पुरुष स्वर्ग में जाते हैं जो वस्त्र आभूषण भोजन पानी तथा अन्नदान करते हैं दूसरों का ब्याह करा देते हैं सब प्रकार की हिंसा से अलग रहते हैं सब कुछ सहन करते और सबको आश्रय देते हैं जो जितेंद्रीय होकर माता पिता की सेवा करते और भाइयों पर स्नेह रखते हैं जो धनी बलवान और नौजवान होकर भी इंद्रियों को वश में रखते हैं जो अपराधियों पर भी दया करते हैं जिनका स्वभाव मृदुल होता है तथा जो मृदुल स्वभाव वाले व्यक्तियों पर प्रेम रखते हैं जिन्हें दूसरों की आराधना सेवा में भी सुख मिलता है और जो हजारों मनुष्यों को भोजन परोसते हजारों को धन देते तथा हजारों की रक्षा करते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है जो सुवर्ण गौ पालकी सवारी दर्वाहिक सामान दास दासी तथा वस्त्रदान करते हैं जो दूसरों के लिए आश्रय गृह उद्यान कुआ बगीचा धर्मशाला गौशाला तथा चहार दीवारी बनाते हैं जो याचकों को घर खेत और गांव प्रदान करते हैं जो स्वयं ही पैदा करके रस बीज और अन्य दान करते हैं तथा जो किसी भी कुल में उत्पन्न हो बहुत से पुत्रों और सौ वर्ष की आयु से युक्त होकर दूसरों पर दया करते और क्रोध को काबू में रखते हैं वे स्वर्ग में जाते हैं भारत जब मैंने तुमसे परलोक में कल्याण करने वाले देव कार्य और पितृकार्य का वर्णन किया तथा तो प्राचीन काल में ऋषियों द्वारा बतलाए हुए दान धर्म और उसकी महिमा का भी निरूपण किया है